देवी भागवत पांचवा भगवती चंडिका द्वारा महिषासुर का वध है। देवी बोली मुर्ख अभिमान न कर में ठहर ठहर जा, थहर जा मैं तुझे श्रेष्ठ देवताओं को निर्भय बनाऊंगी व्यास कहा इस प्रकार कहकर भगवती चंडिका उसी क्षण त्रिशूल उठाकर महिषासुर पर जपकी उनके इस प्रयास से देवताओं में अपार हर्ष छा गया वे प्रसन्नता से भरकर देवी की स्तुति करने लगे उन्होंने पुष्प बरसाना आरंभ कर दिया उनके मुख से बार बार विजय की घोषणा निकलने लगी साथ ही धंधुभियाँ बज उठी उस समय ऋषि गंधर्व पिशाच नाग चारण और किन्नरगण आकाश में ठहर कर युद्ध देख रहे थे उनके मन में बड़ा आनंद हो रहा था महिषासुर कपट विद्या का बड़ा अच्छा जानकार था वह अनेक मायामय शरीर धारण करके सम्रांगण में भगवती जगदम्बा पर चोट कर रहा था तब चंडिका ने उस दुरात्मा की छाती पर बलपूर्वक तीखे त्रिशूल से आघात किया उस समय देवी की आंखें क्रोध से लाल हो उठी थी, थी चोट लगने पर महिषासुर धूम पर गिर पड़ा एक मुहूर्त तक उसकी चेतना लुप्त सी रही परंतु वह फिर उठ खड़ा हुआ और पैरों से वेग पूर्वक देवी पर प्रहार करने लगा पैरों से मारने के पश्चात बार-बार मारकर हस, हुआ, हस्ता भी था। उसके मुख से भयंकर गर्जना निकल रही थी, जिसे सुनकर देवताओं के हृदय में आतंक छा जाता था तदनंतर भगवती जगदम्बा ने हजार अरों वाला श्रेष्ठ चक्र हाथ में उठा लिया महिषा सिर सामने खड़ा था देवी बड़े उच्च स्वर से गरज उससे कहने लगी अरे मदान्ध इस चक्र को देख तेरे मस्तक को यह धड़ से अलग कर देगा अभी क्षण मात्र तुझे ठहरना है फिर तो यमलोक जाने की तैयारी ही है यो कहकर भगवती चंडिका ने उस युद्धस्थली में भयंकर चक्र चला दिया उस चक्र के लगते ही महिषासुर का मस्तक धड़ से अलग हो गया उस समय उसके कंठ की नली से इस प्रकार गर्म खून की धारा बहने लगी मानव गेरू आदि धातुओं से युक्त लाल पानी का झरना बड़े प्रबल वेग के साथ पर्वत से गिर रहा हो मत तक जाने पर महिषासुर का धड़ चक्कर काटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा देवताओं के मुख से सुख बढ़ाने वाली विजय घोषणा आरम्भ हो गई भगवती के वाहन सिंह में भी अप्रतिम बल था युद्धभूमि से भागने में व्यस्त जितने दानव थे उन्हें वह इस प्रकार खाने लगा नानो उसे बड़ी भूख सता रही हो राजन क्रूर महिषासुर के मर जाने पर बचे हुए संपूर्ण दानव भय से संतुस्त हो उठे उन सब ने पाताल की राह पकड़ ली उस दानव के चल बसने पर भो मंडल पर जितने देवता मुनि मानव तथा अन्य साधु पुरुष थे उनके मन में अपार हर्ष हुआ फिर भगवती चंडिका भी युद्धभूमि से पृथक होकर एक पवित्र स्थान में जा भी सुरगण को सुखी बना भगवती का स्वभाव ही है अतः उन देवी की आराधना करने के लिए वे तुरंत वहाँ आ पहुंचे